ऊी आ चिंता नहीं करी जो कि बड़ी ऊंघ जती हाय हाय हाय हाँ। बड़ी ऊंघ ज नहीं आती बड़ी ऊँध आती हे तो ओछी थी जैसे मू आ तो आए ना आवे तो ना कि बाप जी मा करू छो ते ऊती तो चिंता ना मारा करो मा करो तो ऊँन ऊँगो छो तो ऊँग नहीं आती तो जैसे ऊंघवा टाइम हो तेरे मा लिया होंघ आ मैं दुख ना पड़े दुख आ सुख आरीर जन्म से मोटू थे जसे जवाने ते अंताक ऊंडू ना उतारो एनुम ज्ञान है जवाख आ जैसे सुख तो दुःख दी जैसे मु दुख जसे ने तो बेटो सुख दई जैसे बापड़ो दुख जसे तो सुख मूकी जैसे सुख जसे तो दुःख मूकी जैसे एक बार पहुख दहलो दुख दईबंदी करनी भूल ए थे कि जो दुख दई जवाड़ो ये सुख ने अपने वर्गवा करें ख दई जवाड़ो दुखे गभराई अंतक स्थिति रहती ज्ञान नहीं जो दुख दई जवाड़ो एवं सुख ने अपने वर्गीय चौटीए छे दुख जाए तो सुख मूकी जा दुखने अपने गभराइए सुख थी आप अंतकण मलिन थाय सी थी दुख थी भयभीत कर मलिन करें नरसिंह मेहता कह लगी आत्मतत्व चिन्ह्य नही त्या लगी साधना सर्व जूठी भले तू करोड़ों रुपया कमा साधना कर करोड़ों मित्रों साचवाद साधना कर अथवा तप कर शरीर ने पिंजर कर प्या सुधी आत्मतत्व चिन्ह्य नहीं त्या लगी साधना सर्व अधूरी है जूठी तो संचित क्रियमाण प्रारब्धिक कर जो उखड़ी फेंकवा हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञाना कर्म ज्ञानी आत्म ज्ञान बापू कई रीते ज्ञान संचित कर्मरा ज्ञान अग्नि थी संस्कारों कर्तवणा करता ज्ञान अग्निथी बढ़ी ने भस्म हा हूँ करता आंख जुए कियू कान सांभे मैं सा मन विचारे मारो विचार बुद्धि निर्णय करे मारो निर्णय चित्त चंचल चंचल थित्त जरा शांत शांत है तू को खबर जी लेटाय भाई भटक मुआ भेदू बिना पावे को उपाय खोजत खोजत युग गए पाव कोश घर आए युगो थी आजीवात में भटक तो आ भ न चिंधवातमू हास हाश पास आठमू पास वही पा कूदका चालू नवमू पास कूदका चालू एसएससी बोर्ड परीक्षा पास करवा कूदका चालू एडमिशन कूडूका चालू हास बनी ग्रेजुएट किया निरात ना दाढ़ी वाला गुरु तो मैं चोटला वाला गुरु मे तो निरात बोलो अने चोटला वाला गुरु मे निराश थी गई हास लग्न थी गया पर हास हास बधु आनंदी पती गए बापू हाँ, ना तो दया के बापू अरे कि मार छोक छोड़ी लग्न तो थे बापू तमें जुभा बसो मणस नुरात चार सौ खाई गया तो बध्यू केम छोरात के हो पंदर दाड़े के बापू जरा मै वही पक्ष नाम जरा कई कई वर्ष बे वर्ष त्री के हम भे तो निरात okay, भण तो पास थाय तो निरात पास हा कीका नौकरी माले छोकरी मे तो निरात कीका नौकरी छोकरी मे हमे पू प्रमोशन थे बाप जी दुनिया में कोई न अरे ज्यादा गया नहीं जो नाचाया बोला भटकमुना पावे को पाए खोजत खोजत युग गए पाव कोश घर आए तो आ बदरात होती ज्या निरात तत्व है यू ज्ञान सांभी गुरुदेवनी कृपा लोड़ी डूबकी मारो तो ज्यादा दुख विघ्न मुसीबत नहीं पोचता कला हिमालय गंगाजू बाजू जंगल वो रगड़ी आग लगे आग लगे एट हाथीओ होंगल जंगल आग लगी हो तो शु करे हाथियों हाथियों दौड़ी गंगा धारा उभार हम आग एम बाप न शुभ बगाड़े आग हो, हो पन गंगा आती आग नाप हो गंगा आग सुख बगाड़े जीवन में सुख दुख मान हानि जेलसी पाप तापनी अग्नि लागे तब ज्ञान गंगा में जरा गोत मरवा कला शीखी लो तो सुख दुख आए तरह कई बगाड़े नही तमने है करे नही तमने लेपाय मन करे नही उठत बैठत ओ उठाने कहत कबीर हम उसी ठिकाने उठते बैठते लेते देते सब है लेकिन हम उसी ठिकाने जहां आग पहुंच नहीं सकती जहां कर्तृत्व भोगतृत्व पहुंच नहीं सकता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु महाराज मनु महाराज की कन्या देव होती जो कर्दम के साथ विवाही और भगवान कपिल को जन्म दिया सिद्धपुर बिंदु सरोवर और कपिल भगवान ने उपदेश दिया देहूती को और देहूती को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ देवहूती के पति कर्दम कोई कम नहीं थे बड़े समर्थ योगी थे अपना विमान बनाया सर्व ऋतुओं में अनुकूल विमान जल में भी चल सके थल में भी और आकाश में भी विहार कर सके विमान में ऐसे तोता मैना कोयल बनाई के बाहर के तोता मैना कोयल सच्चस को तोता समझकर अंदर आके किलोहल करते थे ऐसा योग बल से विमान बनाया सर्व ऋतु अनुकूल और विमान में फ्यूबल नहीं एंजिन नहीं संकल्प से चले जिसकी कल्पना आज का विज्ञानी का बाप भी नहीं कर सकता है ऐसा विमान बनाया कर्दम ऋषि ने और वर्षों तक भोग भोगे नव कन्याए हुई अरुंधति आदि कन्या अनु आदि हुई वो सब ऋषियों को कन्यादान किया तब करदम ऋषि कहता है कि संसार में कोई सार नहीं इतनी तपस्या की और इतना योग सामर्थ्य आया मन चाहा भोग मिला लेकिन मन को संतोष नहीं आखिर ये शरीर तो जल जाएगा जिससे भोग भोगे वो शरीर तो जला देना है होती भी अपना दुख रोती है कि हाय रिहाय में ऐसे योगी पति को पाकर संसार के भोग में फंसी अगर मैं योगी पति को पाकर अपने योग जिससे सिद्ध होता उस परमात्मा को पाती तो कितना अच्छा होता पति देव तो कपिल का उपदेश सुनकर एकांत में चले गए अपने आत्मज्ञान में देवहूति ने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र मेरे उद्धार के लिए कुछ करिए भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया भक्ति का सिद्धांत बताया योग का सिद्धांत बताया सांख्य शास्त्र का सिद्धांत कि शरीर तत्वों का बना हुआ छब्बीस तत्वों का शरीर बना है इस शरीर की बदलाहट में जो नहीं बदलता है वो तुम हो अपना संबंध विच्छेद करो यही बात ऋषभदेव ने मनु महाराज के पुत्र उत्तान अरुंधति अपना देवहूति पुत्र अरुण पुत्र अपने उत्तान पद की परंपरा में नाभी राजा हुए और नाभी के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए उनके सौ बेटे हुए सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम भरत इस देश का नाम उसी बुद्धिमान राजा के नाम से पड़ा पहले इस देश का नाम था अजनजाब खंड ऋषभदेव के सौ पुत्र उसमें नौ योगेश्वर हुए नव राजकुमार हुए और इक्यासी यज्ञ याग करके क्षत्रि में से ब्राह्मण होने वाले हुए लेकिन एक बेटा जो था भारत उसने अजनजाब खंड का नक्शा ही बदल दिया नाभी राजा अपने पुत्र ऋषभदेव को पाकर बड़े खुश हुए क्योंकि ऋषभदेव जन्मजात भगवान के श्री चक्र और शंख के चिन्हों के साथ पैदा हुए थे रिद्धियां सिद्धियां लेके पैदा हुए थे जिनके पुत्र रिदियां सिद्धियां लेकर पैदा होते हैं ऐसे ना भी राजा को भी संसार ने सुख नहीं दिया राम जी के बाप को दशरथ को भी संसार ने पूरा सुख नहीं दिया तो तुम ये संचा चला चला के कितना सुख संभालोगे जरा सोचो ये सब बोल बेच बेच के खोपड़ी में भर भर के कितना सुख लोगे ठीक है ये करो लेकिन जहां जाना चाहिए वहां जाओ उस ज्ञान गंगा में आओ हा कोका कोला हा के अरे आनंद आनंद अर्धा कलाक सिटी सीटी थी जैसे कोका कोला शु आनंद कृष्ण कनैया अमुक जूस पी दो पीधु केमे के बहु के मजा है जीभ कह मीठू मीठू गल गड़ियों मीठा मीठा गला के मैं नहीं दीठा और पेट कहता दीठा है तो ये जा रहा है तेलू तो के, तलू, के तलू आ रोगो अत्यार कमला रोग फाटो जठा मंदता पी थोड़ो तव आए जठरा मंदता थोड़ा तव आए तव आ मूर्ख डॉक्टर शू करे तवनी एलोपैथिक गोड़ी आप ये गोली गरम हो दूध लो दूध साथ लो कारण के गरम से दूध जो दूध साथ लो तो जठानी मंदता थोड़ा तव पा तव मटाड़ी गोड़ी लो दूध साथ तो यह दूध जो चीका कमड़ो आमंत्रित कर गोख्या आयुर्वेदिक दृष्टिए जी तो जठरा मंद होने तव आय तो चीका पदार्थ खावाइए नहीं जय श्री कृष्ण ंधारो के कमलो आ गय शरीर सारूं भी रू छवटे ऋषभदेवे पिता नाभी और माता विदाय आप बद्रीक आश्रम गया ऋषभे राजकाज संभा परंपरा साचवा गुरुकूल में प्रवेश कर राजा इंद्रनी कन्या साथ लग्न थे सौपुत्रों थोटा में मोटो भरत बीजा नव राजकुमार ज्ञ याग करना सौ पुत्र ऋषभदेव ऋषभदेव पुत्र बोला उपदेश आपे आनव काया बहु दुर्लभ है भोग भोग सुकर कुकर ने पति पत्नी नु सुख मे लूली लटको करे छे। मनुष्य लुली ना लटका करे ने संसारी सुख में काद मनुष्य देह सारनुष्य जीवन तो तप कर आत्मा आनंद जगाड़ी परमात्मा साक्षात्कार करने पुत्रों ते तपस्वी जीवन जीवे बाप कह दीक दीकरा तप करने जता हो है साधना करने जता आए बेटा अगर ज्याणा त्या तू बेस बोलो हमारे तो त्याग करो थी करव तू त्याग करें साथ ला तू ले तो आज <laughs> कबीरे सुंदर कहू कबीरा यह तन जात है रोज खीण हो रहा है कण मर रहे हैं शरीर के कबीरा यह तन जात है राख सके तो राख खाली हाथें वे गए जिनको करोड़ों और लाख जेमी पास करोड़ों खाली हाथ गया बेटा लाखों खाली हाथ गया तो हजार वाला लाइज बोलो सर्विस कहीं लाइज अमा बाप लादो लाइ गो नहीं रोटी एना बाप ने दे लई ने अमा बाप गो नहीं पी चिंता शाकाम नहीं मूर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग जिंदा नर चिंता करे तीसके बड़े अभाग तो बापू खावा तो रोटी तो मलसे एट्लू तो नक्की जीविए जरा शोधी लेखा गलत वट पड़ो आज उठा तो तारा हाथ में आने हजी कदाच पड़े तो शू हाथ में आने खोखा नो वट पाड़ कंसे घणु करू तु खोखा नो आ देह नो वट पड़वा हिरणा कश्यपो ओ ओ ना देह नो वट पड़वाणे ओछू ना पेहनों वट पड़वा मथे ए नाहहक बोजा बंडल लाइने गड़ा में फंदो फांसो नाखी हाय त्राहीम पोकारे पर साचे साचो आत्मसुखमी जाए थना देहनो भी वट रहे थे गुरुदेव महाराज की जाए सतगुरुदेव की जाए कृष्ण कनैयालाल की जाए रामचंद्र भगवान की जाए ऋषभ देव की जाए ज्यां जय थती हो ते जाओ भाई ज्या वट थो हो जाओ यह तन काचा कुंभ है लागे बार फटका लागे, फुटी पड़े गर्व जुआनीट मर तो गड़पण में कूदरते कसर काटती हो जुआनी खूब कसायेलू जीवन ने दुखो सहन करे गड़पण में जरा लीला लहरा होता हो लीला लहरे सुकाई जता न सुखा दुखो भी सुकाई जता हो चांद सफर में सितारे सफर में दरिया सफर में दरिया के किनारे सफर में तो ये तेरा सुख दुख मान अपमान बेसफर कैसे रह सकता है ये सब सफर में है लेकिन तेरा आत्मा बेसफर है बेसफर परमात्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार कर ले तेरा बेड़ा पार हो जाएगा न अन्यथा था पंथा विद्य ते आए ना आयो दूसरा कोई मार्ग नहीं दुखों को जड़ों से निकाल के फेंकने का ज्ञानात दग्ध कर ज्ञान से ही कर्म नाश होंगे और एक बार तुमको ज्ञान हो जाए तीन मिनट के लिए अपने चैतन्य आत्मा का अपने सोहम स्वभाव का तो तुम्हारा दीदार करके देवता लोग भाग्य बना लेंगे और तुम्हारे नाम की मनोतियां रखकर लोग अपना मनोवांछित फल पा लेंगे आज शाम को एक भाई आए बोले डॉक्टर ने बोला दीकर नहीं होगा ना कितने साल के बाद आया सोलह साल के बाद छोकर आया मैं क्या डॉक्टरों को बोल देख तेरा काका आया बीजू बापू में बात थी मनी कोई बाधा करयंस ना पड़े छता कई टीको लाई सके तो तेई घाटो रहो जय श्री कृष्ण आपीरुभा डुमस वाला एमनी धर्मपत्नी ना मगज खेल थी गयू ब्रेन न किम्मर ने फलाणू ने एमरिंग यदू जे कहीं कहता होस सीरियस है जसलो के कहो पा बाखो खर्चो थे गयो बाई जीव से केमने के जीव से तो पेरालाइज हसे ने मगज काम नहीं करे एमनी छोड़ी हर्षा पूनम भरती थी मोडू उतरेलू तू कोई सत महाराजे क्यों गभरा शू ले आ मंत्र तारी बाई पाजे एक दिवस त्र दिवस, दिवस चार दिवस पांच दिवस पा पीने बाई त्यार दवा लीधी नहीं पी ए बाई अ लाइन में दर्शन अपा पौ कलाक लाइन में उभी रही पी मैं कीधु तो डॉक्टर ने कह ले आ तारी माँ जीवती थी ले राम तीर्थ विदेशों में गए थे तो वहां एक सज्जनवाद चल पड़ा था विदेशों में भी कुछ तो अच्छे लोग भी होते ना सज्जनवाद चल पड़ा सज्जनों का ये कहना था कि आप जो इंजेक्शन टैबलेट गोली लेते हैं वो सब की सब चीजें पांच भूतों के प्रकृति के चीजों से बनी है बराबर ये कहीं तमें दवा लो छो एना मूड़ म तो पृथ्वी जल तेज वायु ने आकाशों से पांचे भूत ने सत्ता अपना ईश्वर नृढ़ता चिंतन करो तो विना टेब्लेट विना इंजेक्शन विना सा, सामग्री तरू शरीर स्वस्थ थी सके कारण के तमारे मूर तो जो तो स्वार्थी तत्व तो एमने सज्जनवाद ना विरोध करो तर खाटलोमतीर्थ पास आमतीर्थे कहूं संभव है पॉसिबल भले आख्या सकता कि कई रीते शक्ति माई रीते असंभव संभव थे थोड़ी व्याख्या तेल लो कि कोईपण वनस्पति में कोईपण साधन में टेब्लेटो के गोली के इंजेक्शनों बने चे। एना मूल में पांच भूत पांच भूत मूल में परमात्मा चैतन्य चैतन्य सीधो पता अंतकरण में विकसित कर उतारी सके तो संभव है एक महात्मा अखंडानंद सरस्वती मैं कोई मानस जाए अभी अभी लाइन नहीं होाज पास कोक को वक्त मणस बाबाजी पेट में बहुत दर्द है डॉक्टर लाई जाल बोलते ऐसा ऐसा ये महात्मा तणखला ऊपर बैठा है घास ऊपर लीलो घास सिंधी में चेजेज छबर एक तणखलू तोड़ी ने बाबजी देखे कि जा घोट के पिला दे ठीक हो जाएगा पेट का दुखाओ ठीक बाबा कान में रस्सी आती सुनाई ही नहीं पड़ता बोले चले ये तिनखा घोट के कान में डाल देना ठीक हो जाएगा बाबा जी जो दुख आए सब दुखों की एक दवाई तिनखा घोट कर लगाओ भाई आखरे अखंड अन थी रहेवायू नहीं कि बाबा जी मुझे ए बात मेहरबानी करके समझाइए कि कोई भी रोग हो और आप बोलते तिलक ये घोट के लगा देना पीला देने आप तुलसी का रस पीला दे केसर थे के तुलसी का रस पीला पेट में पेलू तुलसी का रस पीला फलाणू थे कि वन ने थेराफर तो बाबू तीक्ो नहीं तो, तो कहू सारा थेराफर ते कीीका मुकूटो तो ला तक खबर है के मीठाई लाजी स्टॉक में पड़ी आज घना कीका आई गया बाधा जेला तो मानव पड़े थे। ए महात्मा ने पूछा कि बाप जी आ तणखला में तो यू तो शू हूं कि बधीज दफाओ भाई होटला समर्थ तेटा सच्चा जेट सच्चा तटला समर्थ जय राम जी जो हृदय साचू तेलू तो व्यक्ति समर्थ जो दगा खाट एट अंदर पोच सत्य सन तप नहीं बोले देखो भैया कोई आदमी आता है बोलता है देखता हूं उसकी ताकत नहीं दवा ववा करने की अब श्रद्धा है तो हम तो धूप पर बैठे धूप धूप एटले लीलू घास तो हम धूप का तिनखा उठा के दे देते ले बेटा ऐसा करना मिट जाएगा उस वक्त हम उसमें संकल्प छोड़ देते अपना बोलते समय संकल्प टाल देते क्योंकि उस धूप में उस घास के टुकड़े में जल तत्व भी है आकाश तत्व भी है वायु पांचों भूत है उसमें पांचों भूत है इस फूल में भी पांचों भूत है तो इस शरीर में भी पांच भूत है तो मैं ये संकल्प करता हूं कि शरीर में जो हिस्सा कम हो गया इस तिनखे में वही हिस्सा बढ़े इस घरों मिटे तो जैसा शरीर पांच भूतों का ऐसे तिनखे में भी पांच भूत तो शरीर में जो कमी है वो हिस्सा इसका विकसित हो वो विकसित होता उसका रोग ठीक हो जाता कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे अंतःकरण में पांच भूतों को चलाने वाला जो परमात्मा है उस परमात्मा का उस वो परमात्मा आत्मा होकर बैठा है उसका तुम अनुसंधान करो उसी के साथ तुम जियो उसी के साथ हंसो उसी के साथ रो उसी के साथ मिलकर खाओ उसी के साथ मिलकर सो उसी के साथ मिलकर रोना है तो रो उसी के साथ मिलकर नाचना है तो नाचो तुम्हारा नृत्य मीरा का नृत्य हो जाएगा तुम्हारा भोजन प्रसाद बन जाएगा और तुम्हारी निगाह कृपा बन जाएगी और तुम्हारा वचन मंत्रों का मूल बन जाएगा तुम्हारे अंदर वो अनंत ब्रह्मांड का चैतन्य परमात्मा छुपा ऋषभदेव ने पुत्रों को उपदेश दिया कि बेटा ये नर्तन भोग भोग के में कट्ठी करके मरने के लिए नहीं ये मनुष्य जीवन तपस्या करके अपने आनंद स्वरूप आत्मा को जगाने के लिए भगवान ऋषभदेव ने बड़े पुत्र भरत को राज्य दिया ये श्रीमद भागवत की आधार पर कथा में कह रहा हूँ भरत ने राजकाज को ऐसा संवारा कि प्रतापी भरत के नाम से अजनजाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा लेकिन बुद्धिमान भरत ने देखा कि आखिर राज्य छोड़कर मर जाए इसके पहले राज्य की आसक्ति छोड़कर अपने आत्मा का अनुसंधान करे जैसे पिता ने ऋषभदेव ने किया है ऋषभ देव राज दे कर्नाटक कनक आदि देशों में विचरण करते थे अजगर वृत्ति धारण कर बाल खुले हुए कहा तो एक बार वर्षात नहीं हो रही थी अजनजाबखंड में भारत में ईर्षावश इंद्र ने मेघों को रोक दिया था और ऋषभदेव ने संकल्प करके बरसात कर दी थी इतना पावर वाला राजा था सौ पुत्र जिसके नव योगेश्वर जिसने नेमी राजा को उपदेश दिया और जनक राजा ने जिन योगेश्वरों की कथा सुनकर जीवन मुक्ति पाई ऐसे जिनके पुत्र थे ऐसा ऋषभ राजपाट छोड़कर अजगर वृत्ति धारण करता अलमस्त होकर विचरण करता है लोग पहचाने नहीं इसलिए खुले बाल फटे कपड़े और मुंह में पत्थर जंगलों में झाड़ियों में बस्तियों में भटकते घूमते अंदर अपना अजपाजाप चल रहा है सोहम चिदानंदम चैतन्य हम जैसे सांप के चूली को अपने से अलग समझता है ऐसे ही देह को अपने से अलग घड़ा और आकाश दोनों साथ दिखते लेकिन घड़े का संबंध आकाश से शाश्वत नहीं है ऐसे आत्मा और देह साथ में देखते लेकिन आत्मा का संबंध देह से नहीं है। बोलो जिससे तुम्हारा संबंध नहीं उसकी चिंता कितनी उसके नाम के वट की चिंता कितनी करोगे भाई विचरण करने लगे मूर्ख लोग उनको पागल समझते कोई पीछा करते कोई कंकड़ मारते भागवत में तो लिखा है कि जब ऋषभदेव भगवान कहीं आराम करते तो जैसे हाथी को देखकर मक्खियां भिन, भिन है ऐसे मूर्ख लोग पापी लोग भगवान ऋषभदेव को पागल समझकर परेशान करते लेकिन ऋषभदेव के चित्र में शोभ नहीं होता परेशान इसको कर रहे हैं जो मैं नहीं हूं बड़ो। यहां तक लिखा है भागवत में कि अधोवायु एट चना दाड़ खाध्यू पी फटाकड़ा फूटे तो मैं समझी जु तू उसको अधोवायु बोलते अपान वायु बोलते हैं में बो कुछ चोका अखरिंद बाकी जो पो समझी छे तो ऋषभदेव के नजीक इतने बड़े सम्राट जो इंद्र को भी सबक सिखा दे ऐसे ऋषभदेव को मूर्खलोक नजीक आकर वहीं अपन वायु छोड़े फिर भी उनके हृदय में शोभ नहीं होता कोई गोदा मारे तो शोभ नहीं होता क्योंकि वो ऐसी जगह पर पहुंचे जहां शोभ नहीं रहीदास के जीवन में भी एक ऐसी कथा थी मीरा के गुरु रहीदास मोची का धंधा करते थे एक लड़का भागता हुआ गया कि महाराज बस मुझे छुड़ाइए बाबा छुड़ाइए छुड़ाइए आपके चरणों में बाबा ने देखा कहां से छुड़ाऊं बाबा ये संसार के मोह माया से छुड़ाई मंधनों से छुड़ाई आसक्तियों से बाबा ने देखा कि उपदेश बहुत सुन चुका है अब इसको आराम चाहिए अच्छा बेटा बैठो श्वास को देखो श्वास अंदर जा रहा है शांति बाहर आ रहा है एक अंदर जा रहा है आनंद बाहर आ रहा है दो गिनती करो बाकी का सब हो जाएगा लड़का गिनती करता है और एक कल तो कल आदमी होता है तो जरा एकांत एकांत मिलती गुरु ने जरा कृपा कर, डाल दी लड़के को ध्यान ध्यान में प्रवेश मिल गया बड़ी शांति और लड़के की मां तो चंडी थी भागती हुई आई खोजती हुई मेरा एकलोता बेटा साधु बनने जा रहा था और ये चमार ने अपने पास बिठाया अरे मुआ हे निपुते हे मुआ निपुता गाटो भजे हे निपुते तेरा सिर गिरे मेरे बेटे को क्यों खराब कर रहा है क्या उसके सिर पर हाथ रखता है रही रा चुप कर अपना बैठ गए माई ने अपना ग्रामर चालू किया जो कुछ माइया गाली दे सकती आदमी गाली दे और माई गाली दे उसमें फर्क होता है जयराम जी दोनों का ग्रामर अलग होता है आप तो समझ गए ना इन बातों में तो पूछो लो लेकिन जो हम समझाए वो समझो तो बेड़ा पार हो जाए गाड़ो के बहनों गाड़ो के भाई गाड़ों के हो तो आप बुए पे ऊं में भाइयों ऊंडाण में मारो मा वालूड़ो केवो जाए तो बेड़ो पार थी जाए लो एंड पुता मेरे एक लोग बेटे को क्या कर दिया माई अपना ग्रामर खाली करती बोलते बोलते बोलते बोलते माई ने देखा कि ग्रामर खत्म हो रहा है इस मुए नुपत्ते अभागे को कुछ पता ही नहीं चलता तो माई ने अपना पंजा अपना बुज्जा ए लखना लक्त थी मुआ कारो मुंह थी नहीं माई ने अपना हाथ रहीदास पर रख रह दिया अब रहीदास तो घनस्थ था रहीदास के मस्तिष्क से जो वे उस निकलते थे माई को छू गए माई का मन बदल गया तुम तो ऐसा मत करना मथे पे रहकर ठोकना मत कि बापू के वे व्यवस्था निकलते होंगे तो हमको ध्यान लग जाएगा ऐसा नहीं इधर का काम मामला दूसरा है माई का मन बदल गया है माई टकुर टकुर टक टकुर देखती रही और फिर रोना चालू कर दिया क्या अरे मैं इतना गाली दी कुछ नहीं बोली मैंने इतना इतना कुछ सुना है कुछ नहीं बोले अरे महाराज अरे अरे भाई मुझे माफ कर दे में पापिन मैं अब पाप आग इन में कहा भूख भुगतूंगी मुझे माफ कर दे माफ कर दे महाराज ना आख खोली बोले माता ठीक करना करो कुछ भी नहीं बोले मैंने इतना तुमको कहा तुमको कुछ भी नहीं बोले जहां जिसको कह रहे थे जहां तक ये पहुंच रहे थे मैं वहां नहीं था मैं और गहरे चला गया था इसलिए कुछ भी नहीं तेरे शब्द जहां असर कर रहे थे वहां में नहीं था तू तो देह को गालियां दे रहे थे मैं देख नहीं मैं जहां हूं वहां पहुंच गया था ऐसे पुरुष जगत में कभी कभार आते दादू दीन दयाल अकबर ने संदेशा भेजा आगरा में रहते थे दादू दीन दयाल तब की बात आप आइए राजदरबार में आपका दर्शन करेंगे और कुछ खुदाई बातें पूछेंगे मैं सत्संग होगा दीनदयाल ने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता मना कर दो सम्राट को सम्राट के पास आदमी गया बोले दादू दीनदयाल ने मना कर दिया अकबर थोड़ा बहुत अगले जन्म का साधक था बाल मुकुंद ब्रह्मचारी था अनुष्ठान करता था गाय का दूध पीता था गाय का दूध छाने बिना पिया और उससे उसका अनुष्ठान भंग हो गया तो बदले में भगवान मिलने के बदले उसको राज्य मिला लेकिन की हुई भक्ति व्यर्थ नहीं गई इसलिए अकबर थोड़ा बहुत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 कृष्ण को राम को या भारतीय साधुओं को मानता था अगले जन्म के कोई पुण्यायी के प्रदाप से कुछ भी हो मंत्री को डांटा के मूर्ख तूने संत से आदरयुक्त व्यवहार नहीं किया सम्राट बुला रहे हैं चलो ये कोई घेटा बकरे थोड़े हैं कि चलो और चल देंगे जाओ उनको फजिलत से कहो कि राजा साहब आपके चरणों में प्रणाम भेजे हैं और राजा कहते हैं कि अगर मैं आपके यहां आता हूं तो मेरे साथ झमेला चलेगा मंत्री चलेंगे सिपाही चलेंगे सैनिक चलेंगे आपका सात्विक आश्रम मुझ जैसे राजवी आदमी के आने से वातावरण राजसी हो जाएगा मैं नहीं चाहता कि आपके आश्रम में अपने झमेले सहित मैं आ ताकि आश्रम के वातावरण को विघ्न करने का पाप सिर पर लो कुछ लोग संदेशा भेजते बड़े लोग बापू से टाइम लो हम मिलना चाहते हैं। हम किस किस को टाइम देंगे हमने टाइम दे रखा है आप मिलिए बैठिए एक एक आदमी को हम कहां तक मिलते रहेंगे जय राम जी की ये छह दिन जो सत्संग के वो हम क्या कर रहे हैं मिल ही तो रहे बिछड़ थोड़े रहे तो एक एक आदमी से मिलना संभव नहीं सत्संग के बहाने आइए सुनिए बहुत बहुत तो लाइन में आ जाते हैं, मिल लेते महाराज आपका आश्रम का वातावरण में बुरा करना नहीं चाहता इसलिए मैंने प्रार्थना की थी महाराज खुश हुए बोले अच्छा तो आश्रम का वातावरण बुरा नहीं करना चाहते तो सत्संग चाहते हो तो आगरा के पास शिखरी शिखरी कोई छोटा मोटा स्टेशन होगा फतेहपुर शिखरी हाँ किताब में आता है वहाँ सन्नाटा है शांत जगह है वहां तुम तम्बू मंबू लगवाई तुम वहां आई हम यहां से चलेंगे जयपुर से घूमते घामते वहां पहुंचेंगे शिष्य बड़े खुश होने लगे कि सम्राट बापू का सत्संग सुना सुनने के लिए साधन तैयारियां कर रहा है अब तो अपना आश्रम चमकेगा दीनदयाल कहते तुम मूर्ख हो सम्राटों का सम्राट हमारे कहने में चलता है तो ये अकबर या आएगा तो चमकेगा तो तुमने मेरा और उसका अपमान कर दिया मूर्ख जय जयराम जी की अरे अरे की भाई पटेल बापू ने आया था त्या वड़ाले लेने बापू ने आशीर्वाद लिखा किसु भाई ना भाई बन चिमन भाई पटेला केसु भाई बेटा और एक बापू बने तो चिमन भाई माने थे अरे चिमन भाई माने तो क्या नरसिंह राव माने तो क्या इंद्र माने तो क्या और सब लोग उल्टा करें उल्टा माने तो भी क्या फर्क पड़ता है हमको जहाँ गुरु ने पहुंचाया वहाँ काफी है बहुत लोग मानने लग गए तो हम बड़े हो गए बड़े लोग मानने लग गए तो हम बड़े हो गए या छोटे लोग मानने लग तो हम बड़े हो गए ये बात नहीं है अगर किसी की मानता से आप अपने को बड़ा मानते हैं या किसी धन से अपने को बड़ा मानते हैं तो आपकी बढ़पन नाश हो गई धन की बढ़पन से तुम अपने को बड़ा मान रहे धन चला जाएगा तो छोटे हो जाएंगे मानने वालों के बढ़पन से तुम बड़े हो गए जब नहीं मानेंगे तो बढ़पन नाश हो जाएगा मकान मकान बड़ा मिलकर अपने को बड़ा मान रहे तो मकान नहीं रहेगा उस दिन छोटे हो जाओगे शरीर मोटा मिला अपने को मोटा मान रहे तो शरीर मर जाएगा तो उस दिन फिर वही छोटे हो जाओगे नहीं तुम आत्मा हो अमर हो चैतन्य हो तुम्हारे बड़प्पन की बराबरी तो दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती ऐसा तुम अपने से हम स्वरूप को जान लो बेड़ा पारो गए ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वागी पावा ऐसा आपके अंदर में आत्मा है फतेहपुर शिखरी में आयोजन हुआ अकबर ने कई सवाल पूछे और जवाब मिला एक दो सवाल ऐसे पूछे कि दादू दिन दीनदयाल चिढ़ गए अकबर पर रुष्ट हो गए कि क्या मूर्ख जैसा सवाल पूछता है सम्राट होकर कैसी हिम्मत है ब्रह्मज्ञानियों की बोलो ऐसा ही नादिर शाह के जीवन में हुआ नादिर शाह ने किसी फकीर को संदेश भेजा फकीर ने कहा हमें नादिर शाह की कोई जरूरत नहीं उसे जरूरत है तो हमारा झुपड़े का दरवाजा खुल्ला है नादिर शाह के लिए ऊंधे हाथ की थी चोट, लेकिन जरूरत थी नादिर शाह गया बोले फकीर तुम तो नहीं आए मेरी गरज है मैं तुमसे ये सीखना चाहता हूं कि मैं निद्राजीत कैसे हो बोले निद्राजीत होकर क्या करोगे दिन रात जबूंगा और प्लानिंग बनाऊंगा युद्ध करूंगा और पूरा पृथ्वी मंडल का राज करूंगा फकीर ने कहा कि हे नादिर मैं तो चाहता हूं तू निद्रा जीतना हो तू तो दिन को भी सो और रात को भी सो इससे तेरा भी भला है और समाज को भी शांति मिलेगी नहीं तो खूना मर के करेगा मैं तेरे को नहीं सिखाऊंगा अब नादरशाह तो अहंकारी आदमी निगुरो आदमी घमंडी आदमी था तुम्हारे जैसा नहीं कि हां बापू जी बापू करी बहसी ये तो तलवार काट है बाबा हूं क्या तू बोलो न कट्टो तो, तो, तो उसने तलवार निकाली फकीर ने कहा मुझे पता था तू कंगला ले लेके कुछ प्राण लेगा और क्या करेगा तू लेने के लिए आया था देने के लिए थोड़े आया तू तो कंगाल प्राण लेगा और क्या करेगा ले ले प्राण अब प्राण लेता है तो कंगाल नादर साहब मयान में तलवार गुसा करके रमाना हो गया बड़ी जोरों की हार खाई उसने जिसने आत्मा में प्रतिष्ठा की है कहां तो पूरा नादिर शाह सत्ता सेना और कहा एक फक्कड़ अपने आत्मभाव में मस्त है ले ले के तू शरीर लेगा कंगाल प्राण लेने आया तो ले ले प्राण मैं प्राण नहीं हुई तुझे पता है ले ले प्राण मुझे पता है कंगाल लिए बिना नहीं जाएगा तो लेके जा कंगाल है तो ले जा अब लेता तो हाथ में तो कुछ आना नहीं उसको कंगालत का टिक्का क्यों लगा है? <laughs> जैसे रावण देव दानो मानव गंधरो किन्नर सब बंदे ऐसे नादेशा हूं करके गया अकबर ने ऐसा अटपटा सवाल पूछा दादु दीन दयाल से कि महाराज खुदा ताला कहो या भगवान कहो ये पृथ्वी है जल है तेज है वायु है आकाश है आसमान है तारे हैं चांद है तो पहले कौन सी चीज बनाई खुदा ताला ने भगवान ने दादू दिन दयाल चिड़ के कि राजा होकर इतनी भी अक्कल नहीं सवाल पूछने की पृथ्वी पहले बनाए कि जल पहले बनाया तेज पहले बनाया कि वायु पहले बनाया आकाश पहले बनाया कि तारे पहले बनाए अरे ये तो सामान्य बंदों की बात है कि एक काम करने के बाद दूसरा कर सकते जब भगवान है खुद ही है रोम रोम में रम रहा है तो उसके लिए टन बाय टन बनाने की क्या गुलामी की बात करता है वो तो तेरे जैसे गुलाम एक बनवा कर फिर दूसरा बनाएंगे भगवान तो जैसे सपने में एक साथ तुम कुछ बना लेते हो सपने में क्या पहले तुम धरती बनाते हो फिर आकाश बनाते हो अरे भगवान का अंश जीव भी सपने में सब एक साथ बना लेता है तो ईश्वर को बनाने में क्या देर लगती तू कैसी मूर्खों की बात करता है अकबर चूप फिर में क्या देर लगती तू कैसे मूर्खों की बात करता है अकबर चुप फिर सवाल जवाब होते रहे फिर अकबर ने एक ऐसा सवाल पूछा कि महाराज ऐसा कोई संत मिल जाए जिसकी खुदा से सीधी पहुंचे और उसकी रहमत से खुदा हमें बख्श दे और रहमत कर दे बोले खुदा के वहां इसकी पहुँच उसकी पहुँच नहीं संत के वचन सुनकर खुद जो खुद ही है उस परमात्मा में गोता मारो बाकी ऐसा कोई छू मंत्र कर देगा पहुँच कर देगा तुम्हारे को खूब आइडेंटिटी कार्ड दे देगा और खुदा तुम्हारे को बस वेलकम करके कहीं बिस्तर में डाल देगा इस चक्कर में मत पड़ो तुम्हारे दिल की जो धड़कने चल रही है उस अजापा गायत्री का सहारा ले लो सोम का सहारा ले लो आत्मज्ञान का सहारा लो यहीं ले लो किसी की चिट्ठियाँ लेकर मरोगे तो क्या चिट्ठियां तो शमशान में कब्र में खत्म हो जाएगी जय राम जी की जैसे धन भी साथ नहीं चलता ऐसे लागव की चिट्ठियां भी साथ नहीं चलती सत्ता भी साथ नहीं चलती समझ साथ में रहती एक बात आखिरी सुना देता हूं आज से 18 साल पहले की बात होगी 16-18 साल मोटेरा में आश्रम है वहाँ गौशाला है गौशाला में बछड़ा जिसको हमको सांड बनाना था गायों से अलग रखते थे अभी उसको खोला नहीं था ब्रह्मचरित हम उसके साथ जरा कभी कभी वो गायों के साथ घूमने जाता तो हम उसके सिंग पकड़ के जरा वी शांताराम जैसा थोड़ा करते थे जयराम जी की ना हारह हाथ वी शांताराम जय श्री कृष्ण किसी को बोलना नहीं ये प्राइवेट बात सुनाता हूँ तुमको क्रुष न कहना या बात तो साधारण है लेकिन ज्ञान बिल्कुल टनाटना तो हम हिमालय जाते महीना दो महीना वहाँ से जरा संयम से खानपान में ब्रेक ये वो सब करते तो हम जब हिमालय से लौटे तो हम थोड़े क्रश हो गए और ये बारिश की थोड़ी घूम घाम के जरा मस्ती लेके जरा तगड़ा हो गया तो जब घूम रहा था वहाँ के कोतरों में हम भी घूमने गए देखा तो पुरानी दोस्ती थी वो हमारे नजीक आए हम उसके नजीक पकड़े सिंग आगे पीछे आगे पीछे वो कर दिया मेरे पेर पेर से है। ऐसे गिरे कि हाथ के बल से तो एक हाथ तो उसके सिंगो मेरा और एक हाथ पर मेरा फोर्स और उसका फोर्स तो ये हाथ जो है ना घूम गया ये स्पैर पार्ट जो है ना यू घूम गया टन ठकरे फटाकड़े फूटे थोड़े से गिड़ी से अभी तो हंसते हो लेकिन पहली मिनट में जो दुखा रा, रा, रा, रा, रा, रा, रा, रा, राम कहो पहली मिनट में इतनी पीड़ा हुई इतनी पीड़ा हुई तो लगी हो तो कल पवे ये हाथ डाबा हाथ यूं घूम गया ये जो ज्वाइंट है सारे मुकर गए ऐसे तो होता है ना ऐसे पीछे ही हो गया समझ गए एकदम मंत्र बन गया ओ मेल तो चला गया लेकिन आह पहली क्षण बड़ी पीड़ा फिर सोचा गुरु उस समय मेरे हजारों लोग भक्त थे और डजनों मेरे शिष्य होंगे डॉक्टर और हजारों मेरे भक्त थे तो करोड़ों रुपया मेरे लिए खर्चने वाले भी भक्त थे उनके करोड़ों भी मेरे काम में नहीं आए डजनों डॉक्टर भी काम में नहीं आए लेकिन गुरु का सुना हुआ ज्ञान काम में आया कि पीड़ा आए तो किसको पीड़ा हो रही है ध्यान से देखना ये बात आपके लिए बड़ी कीमती होगी याद आ गया गुरु का ज्ञान आश्रम के लोग काम नहीं आए रुपए पैसे काम नहीं आए डॉक्टरों का सहयोग काम नहीं आया वहाँ कोई नहीं था लेकिन ज्ञान काम आया मैंने धीरे से हाथ को पकड़ा संभाला अरोठ खड़ा हुआ अपने आश्रम में सफ़ेद दाढ़ी वाले वो शिवलाल काका रहे थे तो शिवलाल काका को बोला जरा हाथ में लग गया है तो कोई पाटा वाटा है तो शू आगे में क्या जरा ये थोड़ा यूं घूम गया है अभी मैंने ठीक कर दिया अरे के बापू ना हो मैं कि तू है फिर गाड़ी वाड़ी मंगाई है वो गए एक्सरे वैक्सरे का करने का जो तो दिल्ली दरवाजे में तो वो रहता है हार्ड वाइप तो स्पेशल करके वो सब पेशेंट तो उनके पास बहुत होते किसी ने बोला के बापू तो उन्होंने पहले लिया तो जैसे ही वो सीधा करके सेटिंग करते तो लोग चिचियारा करते थे हमने देखा जिसको भी कहीं फ्रैक्चर हुआ और वो सेट करता है वो जरा हाथ भी हाथ यहां लगाता और वो ऊपर से यहां से खड़ा हो जाता पीड़ा ऐसी होती फ्रैक्चर की तो अब मेरे हाथ को जब उसने यूं सेट किया तो मैं जोर से हंस पड़ा तो वो घबरा कि ये क्या आदमी है इतना यूं हाथ मुड़ गया अब सीधा कर रहे और हंस रहे उसको जो पैसा लेना चाहिए मुसलमान था उसकी कोई मेरे में श्रद्धा नहीं थी लेकिन वो मेरी हंसी देखकर वो ऐसा भगत बन गया कि एक पैसा भी नहीं लिया उसने और मैं उसलिए हंसा कि देख बेटे शरीर को लगा ले ले मजा <laughs> आत्मज्ञान कितनी रक्षा करता है सोचिए वाची, वाची वाची ने बराड़ा पाड़वा थी मेड़ ना पड़े साहेब बोलो तो अंतर में अनुभूति न मार्गे जव पड़े केठिया वेदांत क्या सेट चलावे हा हा सोफा सेट में बैठा होकर रह्म ज्ञान सांभता हो, हो ब्रह्म ज्ञान बुद्धू हलवाई जी जाए एक था बुद्धू हलवाई वो हलवा घोट रहा था गाँव में रामलीला चली तो रामलीला में जो रावण था उसको झाड़ा उल्टी हो होता है रावण को भी हो सकता है ना अब जो रावण का खास रोल है सीता हरण के बाद तो रावण का ही रावण का रोल है कंपनी वाला जो नाटक कंपनी वाला जो भी से था उसने देखा कि ऐसा टकट आदमी वो बाजार में घूमने निकला तो बुद्धू में हलवा हलवा घोट रहा था देखा कि ये रावण के रोल के काबिल है जैसा हमारा आदमी बीमार पड़ा बस डिटोकॉपी है बोले बुद्धू कितना कमाते बुद्धू हलवाई बोले दस पंद्रह रुपया देता और खाना देता बोले हम तेरे से पच्चीस एक रात हमारे पास आजा, दो रात आजा, जा पांच रात आजा। जा क्या करना पड़ेगा बोले कुछ नहीं केवल आना है गद्दी पे बैठना है बाकी का हम तेरे को मेकअप कर लेंगे रावण पूछे हनुमान पूछेगा तुम कौन हो तुम बोला मैं लमकापति रावण हूं बोला हाँ, अच्छा लिख के दो लिख के दिया शाम को मैं इतने बजे आऊंगा वो हलवा भी घोटता जाता है और कागज भी पढ़ता जाता है ये गहको रिबा नहीं मैं लंकापति रावण हूँ मैं लंकापति रावण हूँ समझ गया कि तीन धक्के से ये बात पूरी होती है ते गह काीवा यह गाल पूरी मैं लंकापति रावण हूँ मैं लंकापति ग्राह्मण जितना हलवा उसने घूटा मैं नोनथाल मेसू घूटा उतनी देर रटता रटता बिल्कुल एकदम पक्का कर दिया मैं लंकापति ब्राह्मण मैं लंकापति ग्राहण मैं लंकापति ब्राह्मण लंका पक्का रग रग में घुसे दिया हाथ हो गया मेकअप मेकअप करके जोन सिंहासन पर बैठ गया और हनुमान ने तो अशोक वाटी का उजार दी और दूसरे किसी ने बोल दिया कि अये बंदर तू कौन है रावण के तरफ से तो बंदर के प्रतिनिधि हनुमान ने कहा कि तू कौन है उसने बोला मैं लंकापति रावण दिन भर का रटा हुआ था वो हनुमान जो था वो जरा मजाकी था विनोदी था जो काम काम करता था उसने क्या करा उसने जंप मारा और पूंछ का फटाकड़ा बोलाया जैसे चाबूक वाले फटाकड़ा करते हैं सटा पूंछ का फटाकड़ा बोला के उसके कॉलर पकड़ लिए सच बताओ मैं मैं मे, पंद्रह नहीं चाहिए मैं हलवाई मैं हलवाई भुदु, हलवाई पंद्रह रुपए तो नहीं चाहिए उस सेठ ने कहा अब क्या करें बोले धोती खराब हो गई साबुन के पैसे दे दीजिए <laughs> धोती बिगड़ गई एकदम रंगीन हो गई खाली भीगी नहीं रंगीन हो गई डबल सिंगल बे बेगू थे गई दिन भर रटा है मैं लंकापति रावण। ऐसे ही कई लोग जीवन भर तथा कथित वेदांत देखते सुनते रहे लेकिन मौत रूपी जब हनुमान कॉलर पकड़ता तो मैं जीव हूं मैं जीव एम ना चाले विघ्न बाधा मुसीबत आती तब पता चलता है कि ज्ञान कितना जयराम जी की अरे ईश्वर की कृपा है कि विघ्न बाधा और मुसीबत देता है कि ज्ञान को परिपक्व करो जब भी विघ्न बाधा और मुसीबत आ जाए समझ लेना कि अज्ञान का फल है हमको ज्ञान मजबूत करना है सुख दुखन था गोरिया दुख सुखन जी सू है सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए तुमको विघ्न बाधा दुख और परेशानी उस आती है कि जहाँ दुख विघ्न बाधा परेशानी नहीं है वहाँ तुमको जाना चाहिए इसलिए भगवान ये विकट परिस्थितियां देता है ये उसकी रहमत है और आप उसकी इच्छा पूरी कीजिए तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी बोला इंद्रिया वैराग्य इंद्रिया अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधी जन्म मृत्यु दुखदोषादर्शनम दुखदोषा इंद्रियों के भोग विलास में वैराग्य करो और अहंकार न करो वस्तु का धन का विद्या का कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं चले जन्म का दुख मृत्यु का दुख और बुढ़ापे के दुख को ख्याल करके अपने को निर्दुख जगह पे लाने की कोशिश करो और सदगुरु का सहारा मिले बेड़ा पार कर लो बस इतनी बात कुल सार मिलाकर अरे ओ ओ, रा कबीरा यह तन जातु है कबीरा रख सके तो राख रख सके तो खाली हाथों वे गए खाली, खाली हाथों गए जिन्हें करोड़ो और लाख जिन्हें करोड़ हरि हरि हो खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा राजा भरत राजपाट का बोझा संभालने वालों को देकर गंडकी नदी के किनारे तप करने लगा तप करते करते हिरण में जरा प्रीति हो गई हिरण बना दूसरे जन्म में फिर भी किया हुआ ध्यान भजन उसका व्यर्थ नहीं गया तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घरों से देह मिला ब्राह्मण ने भी उसका नाम भरत रखा देवयोग से वह भरत अपने हिरण के शरीर की और सम्राट भरत के शरीर की स्मृति लेकर सावधानी से जीने लगा संसार में बहुत चतुराई करने से फस मरेंगे ऐसा समझकर जड़ जैसा व्यवहार करने लगा कुटुंबियों ने प्रयत्न किया लेकिन भरत पढ़े लिखे विशेष नहीं क्योंकि असली पढ़ाई में उनकी गति हो गई थी पिता चले जाने पर भाइयों ने डांट कर फटकार के निकाल दिया तू तो किसी काम का नहीं रोटी व्यर्थ की खाता है रोटी भी जो उसको रूखा सूखा मिल जाता था खा लेता था जहां नींद आती थी वहां पड़ जाता था जो वस्त्र मिलते थे पह लेता था अपने चित्त को चैतन्य के ज्ञान में ध्यान में लगाने के सिवाय उसको और कुछ महत्वपूर्ण नहीं लगता था एक दिन वो विचरण करता करता किसी जंगल में से पसार हुआ वहां रहु राजा जो पालकी में बैठकर शांति पाने के लिए ऋषि आश्रम में जा रहे थे पालकी का आदमी बीमार होने से जड़ भरत को पकड़ के पालखी धोने में लगा दिया पालकी ढोते ढोते जड़ भरत को कीड़ी मकोड़ा दिखे तो दयालु जड़ भरत जरा कूद लेते थे तो पालकी में बैठे हुए रहुगण को चोट लगती रहुगण बकरो उक्ति से जड़ भरत को डांटते कि तू पतला डूबला है हालांकि हटे कटे थे तेरे से पालकी नहीं उठती शरीर तेरा कृष्ण है मैं नीचे उतरूंगा तुझे हिंटरों से मारूंगा दयालु भरत पर कोई असर नहीं हुआ ज्ञानी भरत के चित्त में कोई शोभ नहीं हुआ कहाँ तो अजनजाब खंड का सम्राट और कहाँ जड़ भरत होकर पालखी ढो रहा है ये कर्मों की गति देह पर प्रभाव करती मुझे चैतन्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं ऐसा जिसको ज्ञान पक्का था दयालु जड़ भरत ने देखा कि मेरे कंधे पे जो बैठा है वो साधारण जीव नहीं है अगले जन्म में जो हिरण का बच्चा था वही अभी राजा बनकर रहुगण बनकर पालखी में बैठा है जैसे बालक पर पिता माता को पायमान नहीं होते नाक कान में आंख में उंगली घुसेड़ देता है तभी भी दयालु मां बाप का हृदय उनके प्रति मुलायम रहता है से जड़ भरत का हृदय रहुगण के प्रति दयालु बना रहा वैसे तो हिरण के शरीर में से मनुष्य बनना और फिर पुण्य दान करके राजा बनना उसमें सैकड़ों जन्मों की यात्रा है एक इन भरत जैसे आत्मा के हाथ mm. से घास खाया इसलिए उसके सैकड़ों जन्मों का यात्रा एक ही जन्म में पूरी हो गई ये महापुरुषों के हाथ की प्रसादी का महात्म है महापुरुषों की सानिध्यता का महात्म है महापुरुषों की दृष्टि का महात्मा है महापुरुषों के स्पर्श का महात्मा है कहां तो हिरण और कहां रहुगण राजा रहुगण राजा को जड़भरत ने कहा कि राजन तुम कहते हो मैं तुम्हारा चमड़ा उधेड़ दूंगा तुम्हें मार डालूंगा लेकिन मुझे तुम कैसे मार सकते मिट्टी का घड़ा दूसरे मिट्टी के घड़े को तोड़े तो आकाश का क्या बिगड़ेगा एक मिट्टी का पुतला उस पर दूसरा पालकी में बैठा हुआ मिट्टी का पुतला पालखी वाला पुतला पैदल चलने वाले पुतले को तोड़ दे तो मुझे आकाश तू आत्मा का क्या बिगड़ेगा रघुगण राजा सोचते हैं कि ये तो तात्विक बात बोल रहे हैं परमहंसों की भाषा बोल रहे हैं ये तो शास्त्र सम्मत रहस्यमय बात बोल रहे हैं रघुगण राजा कूद कर चरणों में गिरे कि ऐसी वाणी ब्रह्मवेताओं की वाणी बोलने वाले हे ब्रह्मवेता मुझे पता नहीं आप दत्तात्रेय हैं कि वामदेव हैं कि आप कौन परमहंस हैं बोले जब तक तू अपने को नहीं जानेगा तो मेरे को क्या जानेगा रघुगण राजा ने अनुनय विनय किया तब जड़ भरत कहते हैं कि जब तक महापुरुषों के चरण रज में स्नान नहीं करेगा महापुरुषों की हां में हां नहीं करेगा उनके ज्ञान में अपने को नहीं समर्पित करेगा उन उनके अनुसार अपने को नहीं ढालेगा तब तक जीवात्मा को पूरा सुख अथवा पूरी शांति नहीं मिल सकता चाहे वो काम आज करो चाहे 10 साल के बाद करो 10 जन्म के बाद करो महापुरुषों के अनुभव में महापुरुषों की चरण रज में नाही है और सब दुख मिटाइए दूसरा कोई उपाय नहीं जैसे कंटी के लिए पेड़ के एक एक पत्ते तोड़ने से एक एक कांटा तोड़ने से वो फिर पनपेगा उसकी जड़ काटोगे तब कंटिकल झाड़ी खत्म होगी वो पेड़ खत्म हो ऐसे पत्ता पत्ता तोड़ना छोटा छोटा उपाय करके दुख हटाना लेकिन दुख का मूल जो अज्ञान है वो तो महापुरुषों के ज्ञान के कुहार से कटेगा इसलिए महापुरुषों के चरण रथ में स्नान जब तक नहीं करेगा सच्ची श्रद्धा भक्ति से दृढ़ निष्ठा से तब तक तेरे दुखों का अंत नहीं आएगा घड़ी भर के लिए दुख मिटा तो दूसरा दुख दूसरा मिटा तो तीसरा दुख ऐसे करते करते अंत में मृत्यु का दुख तो जरूर है और फिर जन्मने का दुख भी चालू रहेगा जन्म मरण के दुखों से और छोटे मोटे दुखों से छूटने का एक ही उपाय है राजन आत्मवेता महापुरुषों के चरणों में अनकंडीशनल सरेंडर। आम केम आहू थाए तो आम करूं तो अपनी मान्यता के अनुसार महापुरुष चले ऐसा नहीं उनकी अनुभूति में अपने आप को चलाने की कोशिश करें तो सारे बंधनों से छूट जाएगा जीते जी मुक्त हो जाएगा राजन धन्य है रघुगण राजा जो हिरण में से सीधा सम्राट बना और शांति पाने के लिए जा रहा है जड़ भरत मिल गए और ज्ञान सुना फिर उसी ज्ञान को सुनकर मनन करता है उसी आत्मज्ञान में गोता मारता है और अपने सत्यित्त आनंद स्वरूप में स्थिति कर लेता है कितनी कथाओं के पीछे कहने का तात्पर्य कि तुम्हारा समय बड़ा कीमती है तुम्हारा जीवन बड़ा महान है चार पैसे की रोटियां कमाकर चार मकान बनाकर अपने को खपाइए मत अपने को परमेश्वर के साथ एक अनुभव कीजिए अपने को ब्रह्मा के साथ एक कीजिए अपने को अमरता के साथ एक कीजिए और संसार सागर से जीते जी तर जाइए नहीं नहीं आनंद दीने जाइए माधुर्य भरी भगवत कृपा अंश वर्सी रहा है जय हो मारा वालुड़ा मारा तारण हार, मारा दाता माधुर्यदाता दाता भक्ति दाता तारो जय हो मारा वालुड़ा लगी होव तल पव न लगी पूछ लगी जाम पर जाम पीने से क्या फायदा रात बीती सुबह को उतर जाएगी तू फकी प्यालियां पी ले गुरुओं की प्यालियां पी ले तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी चतुर मत बनना जल ना वो नूराणी नजर सा दिल बर दरवेशन निहाल करे छदे ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्ष शास्त्रों में सुना था पांच हजार दो सौ बीस साल पहले ग्वाल गोपिया कन्हया बंसी बजाते अपनी निगाहों से प्यालियां बरसाते थे और वो दीवाने हो गए थे ग्वाल गोपिया सुना था मिंद्रावन में पागल पगलियां झूमते हंसते रोते नाचते गुनगुनाते सुना था अब तापी तट पर थोड़ा देख भी रहे जय हो आनंद अपार है मेरे